पदार्थ शोधन प्रकार पदार्थ शोधन की प्रक्रिया और स्पष्ट करने के लिए कथन करते हैं जलाभ्रोपाध्य दी ने ते जलाकाशाभ्रके तु घटाश महा आकाशौ सुनिर्मलो जलाभ्र उपाध्य दी जल और अब इन दो उपाधि के अधीन वे दो हैं जलाकाश अभ्र के जलाकाश और अभ्राकाश ये दोनों जल और अभ्ररूपी उपाधियों के अधीन है जीव और ईश्वर इनका जो आधार हो तू घटाकाश महाकाश हो घटाकाश और महाकाश कैसे हैं? सुनिर्मला हो उनमें ना प्रतिबिंब है ना कोई चीज का संबंध है ये दोनों ही निर्मल है जो उपाधिन है उपाधिगत गुण दोष संबद्ध हो जाता है और ये उपाधिधीन न होने से घटाकाश महाकाश दो निर्मल तद भी घटाएंगे ये जलाकाश अभ्रके जलाभरूपाधिधीन जो जलाकाश और अभ्राकाश वो कैसे हैं जल और अभ्रूपी उपाधि के अधीन होने से अपारमार्थिकारमार्थिक अप नहीं तय आधारभूत तो घटाकाश महाकाश हो और इन दोनों का आधारभूता जो है कौन घटाकाश जलाकाश का आधार कौन है घटाकाश और अभ्राकाश का आधार महा आकाश वे कैसे हैं वे दोनों जलादि उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूपये कहने का तात्पर्य है जलादि उपाधियों के निरपेक्ष आकाश मात्र स्वरूप वाले हैं यदि उसमें भी फिर कहेंगे घटवी उपाधि न महा ऋष प्रोभी उपाधि की केवल अस्तित्व शुद्धता है अधिक घटाकश महाकाश क्या है वो भी परिकल्पित होकर केवल आकाश ही शुद्ध है उसी में भी एक हो गया मतलब जीव ईश्वर जीव का आधार कौन है कुट कुटस्थ और ईश्वर का आधार ब्रह्म और कुटस्थ और ईश्वर ब्रह्म भी एक जो बदल जाए वो कुट कहा आजकल के क्वालिटी तो खराब तो है वो तो कुट थे ना पहले जमाने में ऐसे कुट होते थे आज तो कलियों की कूट देख रहे हो ना तो थर्ड क्वालिटी का है हर चीज यहाँ तो टेढ़ा मेड़ा हो जाता है कोई नहीं ऐसी को चीज़ बनाते कूट जो दृष्टान दिया वो असली कूट का है नकली कूट का नहीं असली जो कूट होते न्याय होते थे वो कभी बदलते नहीं थे बताते ना एक बार रूस से लोगों को बुलाया गया नेहरू ने बुलाया इंजीनियरों को डॉक्टरों को सबको भाई हमारा देश आर्थिक उन्नति क्यों नहीं प्राप्त कर देखो आप लोग थोड़ा ध्यान करो मर रहे वो लोग गांव गाँव घर घर सब घूमते रहे इधर उधर कुछ कुछ क्षेत्र चुन चुन करके ना घूम घूमते रहे तो जिस घर में भी जाए उनको चक्की दिखती थी घुमाने वाले और इमाम दस्ता दिखता था और ऊन मूसल दिखता था उनसे पूछते थे भाई कब से हैं हो गए तो पता नहीं कि वो दो सो, सो साल हो गया होगा है दो 300 साल इतनी पीढ़ियों से यही चल रहा है हाँ, यही चलते आ रहा है इस देश उन्नति कैसे होगा जब आदमी एक बार एक खरीदा कभी 300 साल चला दो बार खरीदना ही पड़ा तो अर्थव्यवस्था कैसे घूमेगा पैसे घूमेगा पैसा कैसे घूमेगा घूमेगा ही नहीं आर्थिक उन्नति कैसे होगी देश में अब एक छठी पीढ़ी से चल रहा है उसी से जो है ज़्यादा परदादा वो लोग सब कुटी रहे हैं आप भी वही कुट रहे हो आगे आपके बच्चे उसी में कुट के खाते रहेंगे फिर कैसे चलेगा धंधा और दूसरा ने पूछा ये सब कौन कौन है कहते हैं एक ही बिल्डिंग में रहते बिल्डिंग में पच्चीस कमरा है और सारे एक ही में रहे कौन है वो पर दादा है वो ये दादा है ये चाचा दादा ये पागो दादा ये दादा वो दादा पांच छो तो दादा ही वहां पे उनके छह चार चार बच्चे उन प्रत्येक फिर चार सौ बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर ढाई सौ आदमी है कल्याण तो तो हो, तो हो गया फिर तो, हो फिर तो देश को तो उद्धार हो ही नहीं सकता ऐसे एक साथ रहते हैं एक चूल्हा बड़ा चल रहा है एक गोशाला है सारा मिलकर रह रहे हैं फिर तो देश का भी आगे आर्थिक उन्नति हो नहीं तो क्या करें तो फिर उन्होंने उसमें सुझाव दिया चीजें ऐसी बनाई जाए जाए। जो टूट तो बार बार का और कुछ आधुनिक और, तो और वो बटन दबाते बार बार खराब होते रहेगा नया नया खरीदते रहेंगे अपने आप अर्थात घूमती रहेंगे अपने वैसे छूट जाएंगे आज कितने गर्म में ईमानदस्ता मिलेगा कहा मिल जाए सब जगह मिक्सी तो झोंपड़ी में मिक्सी मिल जाएगा मिक्सी है झोंपड़ी में मिल जाता। और रिपेयर करी रहती है अनवॉन्टेड हो है। गया कितनी बेकार पड़ी है तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को घुमाने क्या कर दिया सारा घटी आइटम बनाना शुरू कर दिया पहले जो बनती थी सब कुटवा कभी न टूटते थे कभी न टेढ़ा होता था न कभी कुछ घिसता था ऐसी बुढ़िया बनाते थे हर चीज एक बार बन गई ढाई 300 साल चलता था उसे पहले वो कुछ गड़बड़ने होता था उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजें बनती थी इसलिए वह कूट का दुष्टांत मिल जाता था कहीं वो देख रहे हैं हमारे दादा पड़दादे के जमाने यही करे आ रहा है तो कूट है ना ये इतने सौ साल चल रहा है तो कूट है आजकल आप जो देख रहे हैं हाँ जो आपके जमाने में पूरा नहीं हो पाता है कोई भी चीज हाँ हमारे आश्रम में तो हम देखते हैं कि हर छह महीने में कोई चीज खराब ये खराब पंगा खराब का कौन खराब कौन खराब होती रहती है लोग बड़ा आश्चर्य कुछ क्षेत्र का दोष होगा मेरे हिसाब से नहीं कोई भूत प्रेत खराब कर रहा होगा नहीं तो वहाँ आश्रम में थे सात साल, साल में कभी कोई खराब हुआ ये भी रहकर डेढ़ साल कोई चीज खराब का नाम है नहीं ना कोई नल खराब होता था ना कोई चीज खराब यहाँ तो उपयोग करने वाले हैं गड़बड़ है यह घुसपेड़ तो खराब कर रहे हैं यह कोई ग्रह खराब कर रहा होगा तब यहाँ तो हर चीज खराब हो रहा सबको भूत लग गया अनावज <laughs> तोड़ फोड़ कर देते हैं गुस्सा में तोड़ फोड़ खराब पंखा उल्टा घूमने लग गया पहली बार बोला ऐसे ऐसे दुनिया और आया <laughs> जरूर लगा होगा <laughs> हो रहा <laughs> है वो भी वही रहते हैं ना आपके साथ ही तो रहते हैं <laughs> आपके साथ है तो नहीं भी जरूर लगा होगा स्वीकार करेंगे <laughs> नहीं हमको नहीं लगेगा। <laughs> नहीं लगेगा की जरूरत है तो और... <laughs> तो दोनों तो कैसे है, तो है।, तो तो तो है निर्मल है जलालि उपाधि निरपेक्ष आकाश मातृपितरता जलाली उपाधि निरपेक्ष आकाश मातृ रूप को लेकर कहा जाता है ये दोनों निर्मल है अब में घटा रहे देखो एवं आनंद विज्ञान मय माया वसौ तथिष्ठानी तु सुनिर्मले एवं इसी प्रकार से ये आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष माया रूपी उपाधि और धी धी मे बुद्धि रूपी उपाधि के वश में माया धियोर वसौ माया और धी के वश में है इसलिए वे दोनों के दोनों ब्रह्म तो दोनों सुनिर्मल यह विवेक करना है जीवेश्वर अविद्या और विद्या वश में है समझना चाहिए जीव अविद्या वश में है ईश्वर उपाधि वश् उपाधि माया विद्या रूपी उपाधि उसके पास इसलिए नए लोग क्या द्वितिज्ञानवान ईश्वर ना आप ही ईश्वर होता है वेदांत मत भी अर्थ तो विद्यावान हो और हम लोग अविद्यावान है जीव अविद्यावान है ईश्वर विद्यावान ये अंतर है अविद्यावश्य जीव विद्यावश्य ईश्वर जीवाधिष्ठान कूटस्थ है और ईश्वराधिष्ठान ब्रम जब विद्यावान नहीं है तो सर्वज्ञ कैसा हो जाएगा हाँ ईश्वर सर्वज्ञ हो जब विद्यावान होगा वही तो सर्वज्ञ होगा जिसका विद्या नहीं हो सर्वज्ञ कहा से हो जाएगा क्या उल्टा सोच रहा है विद्यावान है, है? तो विद्या है, उसके पास। क्या उल्टा क्या उल्टा सोच रहा है? विद्यावान का मतलब क्या होता है किसी का ज्ञान किस नहीं उसको सुनिर्मल है पदार्थ शोधन कक्षोपयोगित्व सांघियोग मधीकार अल्पम पदार्थ पदार्थ आपने इस तरह से क्या माना है का शोधन के जीव, जीव और ईश्वर की जीव और ईश्वर का आपने स्वीकार किया ना पदार्थ द्वय का शोधन के उपयोगी एक अवस्था के रूप में विचार के लिए एक सीढ़ी के रूप में साख्य योग मत द्वय को यदि आपने अंगीकार कर लिया है ऐसा यदि हमारे पर कोई दोष देता है वेदांती पर वेदांति कहते बहुत कम बोला कम आर्प लगा रहे हो अल्पमे तो तुम्हें बहुत थोड़ा सा दोषारोपण किया हम तो बल्कि चार को भी चिंतन करें अन्न में कोष विज्ञान में कोष को लेकर जीव सांख्य मत आंग में को लेकर ईश्वर योग मत यथा मानते हैं उसी प्रकार से अनुमय कोष पर से हम को भी मानेंगे वो भी कलस्था है विचार करने की अनुमय कोष भी विचार करते हैं प्राण में विचार करते हैं तो मनोमय क्वेश्चन विचार करते हैं तब विज्ञान में पहुंचना हो और निम्न क्वेशन नीचे वाले क्वेश्चन के चक्कर में हमें क्या करना पड़ेगा चारवाक को भी मानना पड़ेगा बौद्धों भी मानना पड़ेगा सबको मानना पड़ेगा अनुमय कोशन कर देखो चारवाक आ जाएगा जैन भी आ जाएगा अनुमय कोष के अंदर शरीर परिमाण वाला आत्मा मान रहा है वो शरीर परिमाण वाला आत्मा शरीर वाल संबंधी आत्मा है उसका भी इसलिए उसके लिए भी हम अनुय कोष के दे अंदर रख देंगे और प्राण में कोष प्राण में कोष प्राण को हिरण्यगर्भ को प्राण मानते हैं लोग ऐसे मान लोगों को उसमें हिरण्य गर्भ सिद्धांत वालों को स्म डाल देंगे मनोमय कोष में मानस वृत्ति रूप ज्ञान ये सब क्षणिक विज्ञान सब उसमें ले लोग सारी चीजों को बहुत आ जाएंगे इस सारे दर्शन हमें पंचकोष विवेक में आ जाएगा इसलिए नहीं कहना के और योग का विचार करते हैं वेदांत ऐसी बात नहीं हम सभी को पूर्व पक्ष में रखकर विचार कर पूर्व पक्ष में रखकर करके पदार्थ द्वय का शोधन के लिए पूर्व स्वरूप में जीवित शुरुआत को हम रख रहे हैं सांख्य योग को उसी प्रकार से अनुमया विचार दृष्टिया सिद्धांतों को भी पूर्व पक्ष रूपार्थोधन प्रक्रिया में एक निम्न अवस्था में रख लेंगे भी शास्त्राना, क्या भी शास्त्राना, योगी कक्ष, कौन कहा के लिए उपयोगी है किस तत्व चिंतन के लिए किसको हमें पूर्व पक्ष रूप में रखना है वो हमें सोचना पड़ेगा अनुमय कोष को परिषदों में भी अनुमय कोष आया अभी अनुमय कोश को आता मानना है नहीं मानना है इसका चिंतन करने पर हमें पूर्व मिलेगा चारवाक, चारवाक चार वाक्य को पूर्व छड़ा करो और उसमें दो दोष अर्पण करके उसे अगला कोश प्रवेश करो अभी वेदांत में अनमय कोश से ऊपर प्राणमय कोश पहुंचने के लिए हमें पूर्व पशुपण कौन मदद करता है चारवाक मदद करता है इसलिए सारे दर्शनों में हमें किसी के साथ कोई द्वेष भावना नहीं सभी हमको ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए अगला अगला सीढ़ी के लिए पूर्व पक्ष रूपे में कोई ना कोई हर स्तर पर काम में आ रहा है ये जो पूर्व पक्ष ना होते वही बैठे होते आ गया बोलने वाला, अरे तुम जिसका मन रही है, आत्मा है, आपको सोचना पड़ गया ये कह रहा है क्या कह रहा है जो मैं सही सोच रहा हूँ ये जो कह रहा है वही है या कुछ और है वे करना पड़ा नित्य नित्र चिंतन करनी पड़ी पता है चलो वो उसने जो कहा तो पूर्व पक्ष है वो तो गलत बोल रहा है इससे आगे कुछ और है हर स्तर पर हमें पूर्व पक्ष के बिना हम आगे विचार द्वारा बढ़ नहीं पाएंगे नहीं तो वहीं फंस जाएंगे हम भी वही विरोचन जैसे हो जाएंगे विरोचन ने क्या किया स्कूल शरीर को आत्मा तो मान के शांत हो गया शांधी परिषद में आता ना विरोचन और इंद्र के संवाद में विरोचन ने स्कूल शरीर को ही आत्मा तो मानकर चला गया का पहला गुरु है क्या तो विरोचन राक्षसों का राजा विरोचन उसने तो आत्मा मान के चला गया इंद्र ने सोचा कि तो आत्मा कैसे होगा गर्म भी होता है इसको तो खांसी जुकाम हो जाता है बुखार चढ़ जाता है क्या आत्मा को बुखार होता है क्या एक कैसे कर दिया आगे मंत्र में कहा है, प्राप्त आनंद इसका मतलब शरीर आत्मा नहीं है इंद्र ने विचार कर, कर। फिर हो दो भरा गया प्रजापति के पास महाराज आप जो तो इसको शरीर कर करके शरीर को दिखा दे दर्पण में देखो पानी में देखो जो दिख रहा है वो आत्मा है कह दिए और जो दिख रहा तो उसको शरीर दिख रहा था इसका मैं आत्मान की चिंतन किया और देखता हूँ की वास्तव में आत्मा नहीं है ये दुखी मरता है बहुत कुछ होता है कटता है फटता है सब कुछ क्या क्या हो रहा है फ्रैक्चर तो हाँ, तो प्रजापति को उपदेश उनको लगी नहीं उसने शरीर को आत्मा चुपचाप चलाया अर इंद्र ने विचार किया और उसको वास्तव में प्रमुख में अलग अलग स्तर पर समझाते गए और वह ऐसे महान अधिकारियों को भी क्या कहा प्रजापति ने बत्तीस साल ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचरी संग्रह बत्तीस साल ब्रह्मशरी इंद्र को भी बत्तीस साल पहले दोनों झाड़ू पोछा लगाते रहे वहां ब्रह्मा जी किया उसके बाद पहला उपदेश दिया सुशरीर आत्मा है फिर बत्तीस साल ब्रह्मशरी किया इंद्र ने दूसरा उपदेश दिया स्वप्न शरीर फिर बत्तीस साल किया उसने तब सुशक्ति को लेकर के उपदेश दिया और शरीर आत्मा अंत से पांच साल ब्रह्मचरी कराया तब तुरी अवस्था को ब्रह्म कर विद्रेस किया खूब रगड़े खूब रगड़े एक, एक साल पूरा बत्तीस इंटू तीन छियानबे और पांच 101 और एक साल और इंद्र इंद्र जैसे वो बाग्य आम आदमी की क्या गिनती है और यह लोग आते हैं आप कब तो पाठ शुरू कर रहे हैं अच्छा आप पंद्रह दिन बात करेंगे तो ठीक है हम घर घूम के आते हैं ये नहीं सोच यही रहेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम करें थोड़ा सेवा वा करते रहे आश्रम का गुरु का जिनसे पढ़ना है नहीं वो घर जाएं पंद्रह दिन छुट्टी मिल गई तो चलो घर यहाँ लोग ऐसे कहा आसान थोड़ी समझ में आई इंद्र जैसे ऐसे करना पड़ा जितने भी आते हैं अभी बड़े बड़े ऋषि लोग गए थे राजा के पास तुम प्रातवर्ष देखो प्रश्नोत्पुर पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तभी क्या कहा उन्होंने कि छह लोग गए पूछने के लिए एक साल तक रहना ब्रह्मचर्या आश्रम में सेवा करते रहना उसके बाद कोई गारंटी नहीं हम तुमको पढ़ा देंगे तुम जो पूछोगे मैं जानता हूं तो जवाब दूंगा नहीं।, नहीं तो नहीं अब बताओ अनिश्चित ज्ञान मिलेगा को कोई गारंटी नहीं फिर भी हम एक साल पूरी तपस्या तो एक साल और एक एक व्यक्ति जगह प्रश्न पूछते और आजकल कह दो एक साल बाद पढ़ाऊंगा कोई गारंटी नहीं तुम्हारा तो वो दिन बोले भी नहीं भाग जाएंगे स्टेशन। चलो भी बनार चले जाते तो भरोसा ये तो कही रहे कोई गारंटी नहीं तो तुरंत बनार चले जाएंगे कोई नहीं रहेगा यहां सब जैसा काल है वैसा विद्यापी इसे पछ रही लोग है उन लोगों में निष्ठा थी विश्वास था गुरु में नहीं गुरु से मुझे सब कुछ मिलेगा दृढ़ विश्वास पूर्ण है सर्वत्र इनसे मुझे जो पाना है पा लाऊंगा इसे मुझे कहीं अन्य सोचना ही नहीं साल भर चुपचाप से साल भर जाकर निवेदन की होगी क्या अब पूछने लायक हैं क्या भरोसे और साल करना पड़ता है तने तो नहीं, नहीं पूछो कोई बात पूछो बिठाया, एक को बल तुम पूछो क्रम से पूरा दे दिया। वो समय ऐसे थे ना लोग ऐसे थे, विद्या भी पछती थी आज समय कलियुग है लोग भी कलियुगी हैं, बुद्धि भी कलियुगी है निष्ठा भी कलियुगी श्रद्धा भी कलियुगी है सारा कलियुगी मामला है जिसे विद्या भी कलियुगी विद्या है वो भी है आसान थोड़ी है। तो बनाना पड़ता है अपनी श्रद्धा निष्ठा को इस युग का युग धर्म शरीर में हो किसी में भी हो लेकिन पुरुषार्थ यही है ना, नंतरा अपना, अपना श्रद्धा को बरकरार बनाए रख चाहे कुछ भी हो डोल नहीं होना है बिना पिंधी का लोटा नहीं बनना है लुढ़कना नहीं कभी इधर कभी उधर ठोस रहे चाहे कुछ भी हो जैसे पार्वती कहती है कार्य वा साधे शरीर पाऊंगी तो सूर्य को पाऊंगे तो मर जाऊंगी लेकिन तो दूसरे के बारे सपने में स्वप्न में नहीं सोचूंगा जी कहते इतनी निष्ठा अपनी साधना में अपने गुरु में अपने लक्ष्य में इतनी दृढ़ता पूर्वक जुट जाना वह कहा आजकल लोग दृढ़ता की कमी कुछ नहीं तो सब खड़ा होता है यह सब चीजें कोई साथ देर नहीं लगती है आप जितने अंदर से दृढ़ हो उतने ज्यादा अंतगण शुद्ध भी रहे। अंतगण की अशुद्धि के कारण रज और तमोन के कारण से तो डमाडो होता है श्रद्धा दो दिन पड़ी श्रद्धा बनी रहती है तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे तीसरे पड़ता है बहुत लोगों को देखा जाता इसी तरह से थोड़ा डांट तो पड़ दो अरे डांट देते ढीला हो जाता ल्ञान तत्परश्नतेणी पाते परिप्रश् क्रम विपरीत है तो लोग समझते नहीं लोग क्या समझते हैं पहले प्रणिपात करो फिर पूछो एक जवाब देता है तो सेवा करो निक मत को <laughs> परिप्रश् क्रम है ना तद विधि प्रणीपाते हैं सेवा पहले जाना प्रणाम करूंगा गुरु से प्रश्न पूछूंगा जवाब दिया ठीक था तो ठीक है तो सेवा नहीं तो सेवा नहीं नहीं नहीं ऐसा है क्रम वो के काने, काने से रख दिया गया अनुष्ठान पहला फिर सेवा, फिर एक साल तक सेवा लिया इंद्र ने इंदिरा जी ने बत्तीस पत्तीस साल सेवा करते रहे बत्तीस साल से एक प्रश्न पूछा जवाब दिया फिर बोले तो आप आगे प्रश्न नहीं ले जाओ तब पैसा करो उसको तो चिंतन करो समझो इस जवाब को फिर आना तब पूछो तो पूछना फिर आए फिर बत्तीस साल लगड़ा दिए तब प्रश्न पूछने को बोला आज ऐसे कर दें तीन दिन भी रुकवा दें तो दिमाग खराब हो जाएगा बत्तीस साल से तो तो दुष्टि बत्तीस घंटा भी कोई रुकने को तैयार तो है यह आसान नहीं है विद्या ब्रह्म विद्या आसान थोड़ी का से नहीं तो कह रहे हमने पहले विरला लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ यह सबसे बड़ा अज्ञान है इस अज्ञान को पहचानने वाले कहा है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ यही सबसे बड़ा अज्ञान है इसको कोई नहीं जानता पहचान नहीं कि ज्ञान कभी नहीं कहते ब्रह्म ज्ञानी वो कह नहीं सकता किसको कहेगा किसे कहेगा वो? जब अपने दूसरा दिखेगा तब तो बोलेगा दूसरा दिखेगा तो मतलब क्या ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा कहो इसलिए सब चीजें ऐसा ब्रह्म विद्या पछना के न्याय ये कह रहा मैं जानता हूं वाकई वो जानते नहीं माओ नहीं कहता है मैं कुछ नहीं जानता जैसा शास्त्र समझ में आ रहा है शास्त्रो जैसा करना है वैसा करो हमें कोई मत पूछो। हम कुछ नहीं जानते है। कुछ है नहीं बोलने को क्या बोलना को जानता सब कुछ कह नहीं सकता कह नहीं सकता ये तो वाच नि जब भी कहना हो तो शास्त्र को आधार बनाकर बोलेगा मैं हूं जो बोल जानता इसे कहता कौन है कैसे कहना चाहिए उसको शास्त्र क्या बता ये न न्यार अनादिगण परंपरा से कथन करते आए हुआ चीज हम भी मेरे गुरु ने सुना वो हम उनको तो सुना दे रहे हैं क्या है क्या नहीं मत पूछो हमसे गुरुजनों ने बताया शास्त्र बोल रहा है समझो बनारस में जब पढ़ रहे थे योगिंद्रानंद जी से तब तो उन पूछा तुम जो है पढ़ रहे हो अपने आप आपका वेदांति मानोगे शंकर संप्रदाय के हो वेदांति कहोगे अपने आपका केवल क्या जवाब दी एक रुककर मैंने कहा महाराज जी, जी आपसे हाँ पूछो तो हमने कहा महाराज जी व्यावहारिक दृष्टिकोण से दृष्टि कौन से वस्त्र का दृष्टिकोण से शांकर संप्रदाय उपाधि है उपाधि दीक्षित हुआ ये कहूंगा उपाधि दीक्षित शांक संप्रदाय की महिमा है वो वेदांती है। शांक हम कुछ कह नहीं सकते हम क्या हम वेदांति है कि व्याकरण है कि नहीं है हम मनुष्य हैं कि पशु हैं कि आत्मा है कि अनात्मा है हम कुछ नहीं बोल सकते तब कहते तुम थोड़ा वेदा समझ रहे हो <laughs> कहते तो वेदांत थोड़ा समझ रहा है चलो आगे पढ़ लो फिर आगे पढ़ाने लगे ऐसे गुरलोक परेशलित पूछ देखते हैं क्या कर रहा है से कैसे चल रही चिंता क्या जो पढ़ विद्या विद्यता का अहंकार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है मैं सारा पंक्ति समझ लिया हूं मैं बड़ा विद्वान हो रहा हूँ यह अहंकार आ रहा है यह वास्तव कुछ अंदर पर रहा है ये जान के पूछते और जब बोलता था महाराज जी हम तो आपसे वेदांत पढ़ रहे हम तो वेदांति हैं चलिए ठीक है अरे पढ़ लो पंक्त तो पढ़ लो पंखते पंक्ति तो पढ़ लो कुछ होने है नहीं जानते हो तो मूड रह गए तो अहंकार ही रहेगा मैं बड़ा वेदांत सोचते और नाम भी, भी लिख दे आगे में वेदांत लिख देगा अपना टाइटल वेदांत अचार लिखेगा उस पर ध्यान नहीं देख के लिए क्या जल्दी से पढ़ पटो पंक्ति लगा कर फटाफट पुस्तक खत्म करो से मतलब पुस्तक खत्म पाठ होगा और हम को का टाइम भी बढ़ाया ग्रंथ भी बढ़ाए और बड़ा प्रेम से धीरे धीरे और जहाँ एक शब्द है तो वो पुस्तक लाओ लाइब्रेरी से इसका वो प्रमाण वहाँ है पूर्व पक्ष की जो पूर्व वाला जरा है हम ग्रंथ वो निकाल लाओ वो कौन की देखो समझो यहाँ पे और इतनी दिमाग थी पूरी लाइब्रेरी ऊपर का मंजिल पूरा है कमरा पूरा पुस्तकों से भरा पड़ा लाइब्रेरी और उन्हें हर पुस्तक का ज्ञान है कौन सा पुस्तक किस अलमारी में है अलमारी किस शर्फ में है और क्रम से कौन से क्रम में रखा हो कितना नंबर पुस्तक है बहुत जाओ अमुक अलमारी खोलना अमुक उसमें जाना उसमें चौथे पुस्तक उठा के लेना और लाए तो निकाले एक सौ बत्तीस नंबर का पन्ना उस पन्ने में जब अठारहवीं पंक्ति पंक्ति का संख्या तक कमा इतनी बड़ा हमें खोजना नहीं कहां है कहाँ है वहां से देखा पढ़ो उसको और कभी हाथ में पुस्तक नहीं सामने पुस्तक नहीं हमारे पास हम पढ़ रहे हैं उससे सुना रहे व्याख्या कर दे और सर्व दर्शा बौद्ध भी उनसे पढ़ने आते थे जैन भी पढ़ने आते थे सारनाथ से थे तो थे बौद्ध मात्र की सिद्धि में तो उनके साथ बैठ के पढ़ा बौद्ध उनके साथ मेरे को बोले आप भी उनके साथ बैठ जाओ उनके शुरू कर रहा हूँ साथ साथ होते थे एक गाड़ी में इतने विद्वान उनको कोई संप्रदाय किससे कोई लेन देन नहीं और जो ग्रंथ पढ़ा रहे हैं तो लगता है तो बौद्ध हो गए बौद्ध वो साक्षात बोल रहे बिल्कुल वेदांत सब खंडन जबरदस्त कर तो पंटी, बहुत पंटी वो तो सारा बहुत वो सब जो पढ़ा रहे हैं वो वही हो जाते थे ऐसा लक्षण उनके अंदर योग्यता जेन दर्शन चक्रम। जेन दर्शन पढ़ा चक्रम, लग रहा था, बिल्कुल ये। जेन कट्टर जेनी है, इनको दूसरे से पसंद घंटे तो भर में फर्क तो पड़ा उसके बाद वेदांत पढ़ाने लगते थे मेरे को तो उसे बिल्कुल वेदांति हो जाती थिकट ऐसे विलक्षण देखा इसलिए वो लोग सुरुपस्थित है वो प्रारद जो है जो ग्रंथ है ग्रंथ आधार पर बोलना है उन्होंने अपना उन्होंने कुछ बोलना ही नहीं उन्हें कुछ अपना बुद्धि से कुछ कहना ही नहीं है जो भी कहना है, ग्रंथ क्या बोल रहा है। ये सिद्धांत क्या बौद्ध सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादन करना है अपूर्व पक्ष वेदांत वेदांत पूर्व पक्ष में नहीं प्रतिपादन करना है ये उनके अंदर विशेष होता है स्पष्ट होता था कहते कि तुम अपनी बुद्धि से प्रतिपादन करने लगोगे तो पक्षपात करो बौद्ध पंक्ति को हल्का बताओ अपने वेदांत सिद्धांत को ठोस बताओ नहीं जैसा ग्रंथ पढ़ा रहे हो जो सिद्धांत न्याय पढ़ा रहे हो तो न्याय को जाओ ये तुम्हारे लिए वेदांत पूर्व पक्ष कि तुम्हें शास्त्र आधारित कथन करना है वो आवचन होगा तो इसीलिए ये सब चीजें जो होती है तो पदार्थ सिद्धि के लिए ये सब चिंतन चलता है विचार चल रहा है उस विचार में हमें जिसको भी चाहिए हर कक्षा में परखना पड़ता है सारे दर्शन पूरे के पूरे क्या है पूर्व पक्ष अलग अलग स्थान ये तत्कक्षोपयोगे न सांख्य योग यदि देहो अन्न में कक्षा आत्मत्विपेयता अमुक कक्षा के उपयोगी सांख्य अमुक कक्षा के उपयोगी योग है ऐसा मानते हो तो हम कहते वही अन्न में कोष के दृष्टिकोण से देह को आपका तो मानने वाला चार भी उस कक्षा के लिए पूर्व कक्षा उपयोगी है समझो इसे कोई भी दर्शन अनादरणीय नहीं रह गया सभी तत् कक्षा के अनुरूप आदरणीय है जैसे आप डिग्री पढ़ने आते तो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड से आए हैं ना हर कक्षा का अपना अपना महत्व है यदि वो वहां पर अपने परीक्षा पास ना हुए होते तो अंतक पहुंचते ही नहीं इसे अंतिम सीढ़ी में जा खड़े हो और निचले को अनादर करोगे गलत है वो भी अपने अपने स्तर पर आदरणीय ही है लेकिन वो लक्ष्य नहीं है इसे आप वही रुके नहीं यदि आपका तो लक्ष्य दसवीं तक पढ़ना हो तो काले से मुझे देखते आप कहाज का का का कितने कालेज क्या क्या, क्या विषय कहाँ होता है जानने की भी कोशिश करो ये कहा गांव को और जाना नहीं उस रास्ते सामान्य कहावत है जिस गांव की ओर जाना नहीं उस रास्ता को क्यों पूछना फालतू तो दिमाग क्यों लगाना इसे आदमी का लक्ष्य पर निर्भर है आपका लक्ष्य कक्षा तक जानी है उतरे को अपूर्व ग्रहण करना ही पड़ेगा कुछ स्तर शांति योगी और वेदांत विरोधी तो प्रश्न उठेगा फिर यह भी कुछ उपयोगिता विचार के सहयोगी थे फिर कहा कितने विरोधी ये भी बता दो सांख्य योग और वेदांत विरोधित्व कुतस्तर इत्यासंख्य जीव भेद जगत सत्य ईश्वर ताटस् लक्षण अंश इत्या तीन बात है जीवों में भेद माना सांख्य ने जगत को सत्य माना सांख्य ने योग ने भी और योग ने ईश्वर को तटस्थश्वर माना एक तीन दोष इसके वजह से सांख्य और योग में वेदांत में बराबरी नहीं आया विरोध हुआ थोड़ा आत्मभेदो तो जगत सत्यम ईश्व अन्य चेत्रा सांख्य योग वेदांत संति आत्मेदो तो आत्मगति भेद मान लिया सांख्यों ने अनंत पुरुष मान लिया और जगत सत्यम जगत सत्य मान लिया और योगों ने क्या किया ईशो अन्य चेत्र पुरुष से भिन्न ईश्वर एक तटस्थ ईश्वर है तटस्था क्या आया? जीव और ईश्वर जीव और जगत से भिन्न एक ईश्वर नाम की चीज है और ईश्वर क्या है वो पूर्वेशम गुरु कालेन अनवच्छेदा सूत्र योग गुरु परंपरा पूर्वेशम सर, सर्वा सर्वेशा गुरु क्यों वो ईश्वर कैसा है कालेन अनवेदा काल से अवच्छेद नहीं होता हो ईश्वर ऐसा है उनका ईश्वरी सृष्टि नहीं बनाता है कुछ नहीं करता तटस्थ है केवल को देख रहा है क्या अपने कर्म कर रहे हैं कर्म के हिसाब दावर रखकर फल देता है ऐसे योग दर्शन मानता है इसलिए वो भी ठीक है यदि लोग इन तीन बातों को छोड़ दे पुरुष के अनंतत्व जग का सत्यत्व इन तीन बात को छोड़ देंगे तो वेदांत और सांख्योग में कोई अंतर नहीं रह देता तीनों बराबर हो न पुरुष में एकत्व मान लेव जगत मिथ्यात्माने और जीव शेद को त्याग दे तो वेदांत और शांति और योग तीनों एक हो जाएगा ते यदा ते ते योग वेदांत ही शांत योग वेदांत का संमति हो जाएगा नीव से असंगत्व ज्ञाव मुक्ति सिद्धे है किशंक्य अद्वैत ज्ञान मंत्री असंगत्वाद न संभावते अभिसंधि हृदय जीव असंग जीव से असंगत्व ज्ञान मुक्ति सिद्ध है कि देना? जीव का असंगत्व का ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी अद्वैत जानने क्या जरूरत है जीव ऋष् भी अभिन्न है ये भी क्या जरूरत है जानने अहम ब्रह्मा जानने क्या जरूरत है अहम असंग इतने से काम चल जाएगा मुक्त हो जाऊंगा सर्वसंग खत्म हो जाएगी हमारी तब से समस्या तो यह है अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत्व तो सिद्ध नहीं होगा किससे असंगता की बात कह रहे हो आप जिससे आप असंग होने की बात कह रहे हो वह द्वैतस्थ है ना को स्वीकार करने पर आप मैं इस जगत वास्तविक कहाँ से आएगा जब आप अद्वैत स्वीकार करें। क्यों करेंवैतमी तरमंत्र कुरुते तय श्रोती इसे कद्वैत जान मंत्रेण असंग न संभाव्यूपी जीवो असंग चेत तदांदना जीव के असंग से कोई कहे मैं कृदार्थ हो गया यह है कि चेत तब तो मैं कहूंगा कोई ऐसा भी बोल सकता है ये माला है मेरे पास सौ साल से है स माला नित्य है इससे जो सुख मिला आनंद मिला वो मेरा नित्य स्वरूप है ये कोई जाएगा माला से जो सुख प्राप्त हो रहा है चंदन से सुख प्राप्त हो जाए निरंतर सुख प्राप्त होते रहे इतने से आदमी अपने आप को मुक्त कर सकते मैं नित्य सुख भी हूं मैंने तो कुछ दुख देखा ही नहीं पिछले वो दूर अपने आप को मानने लग जाए विशेष सुखों से होने वाला निरंतर सुख निर्बाध सुख यदि प्राप्त हो जाए विषय से किसी को क्या उसको मुक्त मान लिया जाएगा नहीं तथा पर समझो जीव के अभिसंधि आविष्को किसी अभी समझो कहा स्वर्ग मानदि समझा रहे यथा सर्गात्व दुस्संपाद्यम तथा असंगत्व न संभाव्योजग जैसा माला चंदन, नहीं क्या? क्या चंदन पर चंदन ले जाओगे दिन भर उसी न आएगा चंदन अलग हो जाएगा नहाओगे नहा जितनी देर नहा फिर दोबारा चंदन ना होगा तब तक क्या होगा चंदन का सुगंध रहेगा नहीं तो उतने काल चंद्र का सुख रहा माला कब तक पहने रहोगे पहनोगे कब कब पहने रहोगे जिस सुगंधित माला की वजह से तुम ये माला की बात नहीं कर रहे हैं निर्गंध वाला है इसे क्या सुखाने वाला है ये तो मन का भ्रांति है पहना हूं मैं दीक्षित हूँ दिमाग को है ना बकरी जैसे को बांध के रख दिया वैसे बांध दिया गले में लगा जाए बांसू लगा लिया बहुत कुछ चलेंगे पता हैं, हम हम कब आप तो कट चुके हो काटने की जरूरत क्या तो उसी दिन जिस दिन जन्म खत्म भी कहानी हो चुकी है उसी दिन कहानी खत्म हो चुका है शरीर का सुगंधित महाराज बाप आपको पहना पहनाया जाता है उसका सुख मिल रहा है आज हमको पहना दिया है बहुत बढ़िया सुगंध आ रहा है गम घम -गम, गम कर रहा है अच्छा लग रहा है नहीं कब तक रहेगा दक्षिण में आप देख सकते हैं सभी प्रश्न में लड़कियां पहनती हैं सवेरे सवेरे रासगंज रहता है कितने देर रहता है घंटे दो घंटे में मुड़ जाते सब लाल किला हो गया खत्म इन चीजों से प्राप्त में सुख में नित्यत्व जैसा सिद्ध नहीं हो सकता उसी प्रकार से आप असंगत भी आपके निश्ध नहीं हो सकता बिना अद्वैत अनुभूति कितने भी का से का बोल नहीं इससे इससे मेरा कोई मतलब नहीं इससे मेरा कोई मतलब इससे मेरा मगर लेती लेती लेती भी कहोगे लेकिन जीव तो जगदीश न संभाव असंगत जब तक जगत जिंदा है जब तक ईश्वर जिंदा है तुम्हारे लिए भिन्न न तब तक आप असंगत सिद्ध नहीं हो सकता यह जीव तब तक असंग नहीं हो सकता जब तक जगत जिंदा है यह ईश्वर जिंदा है आप मानना पड़ेगा जगत भी नहीं है ईश्वर भी नहीं है तभी असंगत सिद्ध नहीं नहीं इनका संग बना रहेगा, कहीं कहीं कहीं कहीं से से करंट दे ही दे देंगे, छोड़ेंगे छोड़ेंगे ये, ये जगत है ना, और ईश्वर, दोनों फिर फंसाते आज बनो तो कोशिश करो उतनी आपको जाल में डालते जाएंगे ऐसा? हाँ बिल्कुल तो कोई संशय ही नहीं तो यही तो हो रहा है आप ही नहीं कहा बहुत सारे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी बन रहे सब जाल में फंसे पड़े हैं इतने ब्रह्मज्ञानी अपने आप कथन कर रहे हैं वैसे छोटे जाल में कि बड़े जाल में सोचना पड़ेगा है थोड़ा है सब जाल में कोई छोटे में कोई बड़े में इसीलिए वास्तव में जब तक ये चीजें है करके तुमने मान लिया वो बना रहे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अंदर से जरूर पड़ेगा किस चीज को बना रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा ये सोचने वाली कहने वाली बात केवल लेकिन उसका असर जरूर बोलता है क्या बना रहे हो कोई भी चीज आप इसको तैयार था ये बना रहे इसे तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं मेरे को कोई मतलब नहीं है बैठोगे तो इस दिल के अंदर ये आते रहेगा बार बार वो है ना मिट जाए तो कहे खत्म हो ही गया क्या आप देख लीजिए डाइवर्स करते ना पति पत्नी अलग हो जाती है सपरेशन केस होता है अलग रहने का सिद्धांत कर लेते हैं हम अलग रहेंगे डाइवर्स है नहीं है लेकिन अलग धाम अलग अलग रहा करेंगे वो खासा पानी भी देता रहेगा संपत्ति का बंटवार नहीं होती उसमें केवल अलग रहने में संपत्ति का बंटवार नहीं होता है डाइवर्स में संपत्ति ही देना पड़ जाता है पति का उस पत्नी का ये दोनों प्रकार में क्या होता है लेकिन पत्नी पत्नी अलग रहते हैं अलग रहते हुए भी दोनों का दिल में एक दूसरे है नहीं इसके दिमाग में वो है उसके दिमाग में बैठा रहता है वो वह बैठा है पता नहीं क्या खुरापात कर रहा होगा क्या सोच रहा होगा क्या करेगा पता ये सोचते रहेगा वो भी सोचती रहेगी दोनों में चलते रहेगा, अंदर ही अंदर अंदर अंदर खटखट खुट कर चलते रहता अरे मरी गई तो खत्म काम, करना याद भले रही चिंता नहीं होता अब भय है जब तक पत्नी अलग बैठ रहेगी पता नहीं क्या खुरापात करेगी वो यहां रहते हुए तो जिंदा जान छोड़ी नहीं मुश्किल से मैंने इसको अलग तो कर दिया पत्री उधर डाइवर्स कर दिया छोड़ के आ गया हूं लेकिन वो वहां रह रही है वहां इधर पत्र खराबत करेंगे रह रही है तो खतरा दोनों में एक दूसरे को डर रहता है पति को पत्नी का पत्नी को पति का डर रहता है। वो है ना वहां पर शैतान पत्नी क्या करेगा क्योंकि होता क्या है बच्चे या तो इसके पास इसके पास हो जाते हैं या एक इसका देख उसके पास तो खचर खा, फचर चलते रहेगा वो चक्कर ये सोचे वो भी बच्चा मेरे पास आ जाए वो तो ये भी बच्चा मेरे पास आ जाए आका तो खरापा चलते रहता है भय नाम का है तब तक जब तक जगत तो ईश्वर है, है करके करोगे आप भले अपने हिसाब कर मेरे से कोई लिंग नहीं मेरे कोई मतलब नहीं और अंदर से उसका भय बना रहता है कोई छोटने वाला नहीं इसे कहते है यावत जीव तो जगत जगत तो ऋष धोन जीवित है तब तक, तक न संभाव एम असंग असंगता के सिद्ध नहीं हो सकता रूपे नब त्याग दिया मैंने इसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, इन वासना रूप अंदर बैठा हो रहेगा वही सफा हो रही आज असंगत्व अद्वैत की बेहन जब जगत मिथ्या हो जाए ईश्वर मितया हो जाए उसकी वासना भी मिथ्या हो जाएगी ना मिथ्या मिथ्या मिथ्या जो हो हो हो हो जाएगा अब को में जगत जाए ईश्वर तो तब भी खतरा तो बिल्कुल ये दोनों उनकी वासना भी मिथ्या हो जाएगी तब जगत तक होगा इसलिए वासनाक्षय भूल दिया प्रक्रिया इसलिए यथाश्रगा अधिकृत तुम संभव स्पष्ट ये असंभव है क्यों असंभव है इसको और स्पष्ट करते हैं अवश्य प्रकृति संगम पूरे आय्चेत था सती अवश्य प्रकृति संगम पूरा पहले के समान यह प्रकृति दो बार आपको संग में डाल देगी ये दे। प्रकृति बनी रहेगी प्रकृति नित्य है सत्य ये तो ना कहता है प्रकृति नित्य है सत्य है। से नित्य सत्य अगर बनी रहेगी तो कभी अनाजिकाल में जैसे पहले को तो संघ में डाल दिया था दोबारा बार संघ में डाल सकती है बनी हुई है ना वो बनी रहेगी तो खतरा है दो बारा संघ में डाल देगी इसलिए है नहीं मिथ्याय कह देंगे तो कहानी खत्म हो प्रकृति पूरा जैसे पहले अनालिकाल में कभी की थी उसी प्रकार से आपाद संगम पुनः दोगा संघ का आपादन कर सकती है तथा तो इसी प्रकार से अनाल में योगियों का ईश्वर ने क्या किया था योगियों को नियमन किया था अंतरिया में बन करके नियेद एक अभ्यास करके मुक्त हो गया उस पर ही लेकिन ईश्वर यदि बना तो क्या करेगा वो उस योगी को भी नियमन कर सकता है को फिर जन्म दे सकता जाते रहो संसार कल्याण करने के लिए बार बार जन्म लेते रहो ईश्वर यदि है तो आपसे काम लेगा जो चाहे मुक्त हो जाए आमुक्त हो आप आपको तो नचाता रह जाएगा वो है या नहीं तो तो बंदे न बंधे जन्मरण के चक्कर में तो पढ़ाई है अभी भी उसे कहां छुटकारा पाया उसने पुनरवि जनम पुनर मरणम फंस गया वो उसे कहा निकला तो वेदांती को वेदांत दुसरे विजय मुक्त होना चाहिए मोक्ष ऐसा बारंबार होते रहेगा बताओ मोक्ष क्या हो गए साधनी का मोक्ष तो हो नहीं पाए संघ नियम और अविक कार्य विवेक ज्ञानी चविघ निवृत्त होता पुनः संघा प्रतिशत पूर्व पक्षी है लेकिन संग और नियमन ये दोनों के दोनों अविवेक का कार्य है और हमने ये कर लिया विवेक ज्ञान के द्वारा अविवेक की निवृत्ति हो गई पुनः संघाधि तो दो बरा संग होगा दो बरा नियम होगा ये आशा कैसे हो सकता है यह सांख्य शाह पक्ष का श्लोक है अविवेकृत संग नियमश्चे चेत तदा बला आप यही तो उनका कृत संघ है इसका मतलब क्या अज्ञान कृत संघ है माया अवित्या कृत संघ है मान लिया प्रकृति ने संघ नहीं किया संघ जो है प्रकृति पुरुष का जो संघ है प्रकृति ने किया ऐसा नहीं है ना अज्ञान से वह मान रहे हो यदि अज्ञान से मान लेते हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं वेदांत पर आपने अंतर नहीं रहोगा हम भी अज्ञान के विशेष तो संघ मान रहे हैं अज्ञान की निवृत्ति होगी तो संग निवृत्त हो जाएगा लेकिन उनके यहां ऐसा नहीं था उनका वास्तविक सिद्धांत क्या है प्रकृति पुरुष का अनादि काल में संग प्रकृति ही भोग दे रही है प्रकृति ही मोक्ष देती है उनके सिद्धांत अज्ञानकृत बंधन भोग और अज्ञान अध्या, अज्ञानकृत मोक्ष ऐसा नहीं है वह प्रकृति मदद देता प्रकृति को भोग देने में अविवेक मदद दे रहा है प्रकृति मोक्ष देती है उसे विवेक मदद करता है कहीं विवेकजन्य मोक्ष और अविवेकजन्य बंधन ऐसा नहीं मानते प्रकृति भोग मोक्ष है इसलिए कहते हैं यदि आप अब बोल रहे हो क्या अविवेक से बंधन विवेक से मोक्ष ये मान में अंतरकार कोई अंतर नहीं रहोगे अविवेक कृतसंग नियमश्चे चेत तदा बला तो माया वाद सांख्य से है दुर्मति वाले सांख्य आप ना दुर्मथी को त्याग दो फिर तुम भी एक से वेदांत को बोल रहे हो शब्द बदल दिया हम कहें ज्ञान से बंधन ज्ञान से मोक्ष तुम करे अविवेक से बंधन विवेक से मोक्ष शब्द में भेदवा वेदांत और सांख्य मंत्र क्या रहेगा बलाद आप तो मायावाद इसे न चाहते हुए भी आपको मायावाद स्वीकार करना पड़ेगा हे ध्रमथ सांख्य वाले इस ध्यान को रखना इसलिए स्वसिद्धांत त्यागने का दोष आपके ऊपर आ जाएगा काम अपत बतापत सात अपने का, का, तो का तात्पर्य अविवेको नाम किसको कहते हैं विवेक्यूज तद तो विरोध विवेक के अभाव या विवेक से भिन्न कोई पदार्थ मानते उसको या विवेक का विरोधी तत्व तो मानते उसको के अभाव से कोई भाव की उत्पत्ति नहीं आभाव, आभाव हो सकती विवेक अभाव रूपा अविवेक से बंधन रूपी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता अभाव अभाव मात्र से भाव कार्य जनकत्व अवयोग क्योंकि आप शांति और योग भी क्या है सत्कारिवादी है आप ये अभाव से भाव उत्पत्ति मानना नहीं चाहते और आप ये कैसे कह सकते हो तो? विवेक का अभाव रूपा अवेक से बंधन रूपा भाव कार्य उत्पन्न हो गया यह आप नहीं पहला प्रश्न ही रहा कोई भाव विवे, विवेक से भिन्न अविवेक नाम कोई भाव पदार्थमान मानोगे तो भाव क्या है घटादी से दृश्य जड़ है कि क्या है न तो द्वितीय विवेकाधन्य से घटाध है संघ हेतु दृष्टा घटादी के समय जड़ है तो संघ का कार नहीं बन सकता वो बंधन को पैदा नहीं कर सकता घट में बंधन को पैदा नहीं कर रहा है घट को लेकर के जो हम उसके साथ अभिमान कर रहे हैं महत्व तो, ये पुनः कार घट को बंधन में नहीं डाल घट में जो ममत्व तो आ गया वो बंधन पंद्रह मिनट आज संबंध कर दिया संबंध मान से सारा बंधन होगा इससे घट से घटाद के समान विवेक से भिन्न कोई तत्व तो मानोग विवेक वो अविवेक से बंधन उत्पन्न हो सकता तृतीय तुम और का हो गया तृतिपक्ष विवेक का विरोधी अविवेक है फिर तो, तो मत आ गया ज्ञान का विरोधी रूप भाव पदार्थ है जो तो बंधन को पैदा करता है है विवेक का विरोधी नाम भाव जिसे बंधन वे मानते हो फिर तो वेदांत तो मत आ गया तुम्हारा तो के मत खत्म हो जाएगा तृतीय तो भाव रूप अज्ञान तम तो है मायावाल प्रसंग